संवेद्नाँ, संवेद्नाँ, के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रसिद्ध है भारत की महान नारियों में से एक शबरी की कथा शबरी का उल्लेख रामायण में भगवान श्री राम के वन गमन के समय मिलता है शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है अपनी वृद्धावस्था में शबरी हमेशा श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी राम उसकी कुटिया में आएंगे इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह अपनी कुटिया को सदैव साफ सुथरा रखा करती थी प्रभु आएंगे ये वाणी ही सदा उसके कानों में गुंजा करती थी सीता की खोज करते हुए जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए तब शबरी ने बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार किया यह सोचकर कि, कि बेर खट्टे और कड़वे तो नहीं हैं। इसलिए पहले से ही वह स्वयं बेर चखकर देखती और फिर राम और लक्ष्मण को खाने को देती शबरी की इस सच्ची भक्ति निष्ठा और सहृदयता से राम ने उसे स्वर्ग प्राप्ति का वरदान दिया स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके शबरी सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था और वह भील समुदाय की शबरी जाति से संबंध रखती थी शबरी के पिता भीलों के राजा थे शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का किया विवाह के दिन निकट आए सैकड़ो बकरे भैसे बलिदान के लिए इकट्ठे किए गए इस पर शबरी ने अपने पिता से पूछा ये सब जानवर किस लिए इकट्ठे किए गए हैं पिता ने कहा तुम्हारी विवाह के उपलक्ष्य में इन सभी की बलि दी जाएगी यह सुनकर शबरी सोच में पड़ गई, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने प्राणियों का वध होगा इससे, इससे तो विवाह विवा न करना, करना ही ज्यादा अच्छा है ऐसा सोचकर सोच वह रात्रि में, में उठकर कर, जंगल, जंगल में भाग गई। दंडकार रण्य में हजारों ऋषि मुनि तपस्या, तपस्या किया करते, करते थे।, थे शबरी हीन जाति की और अशिक्षित बालिका थी उसमें संसार की दृष्टि में भजन करने योग्य कोई गुण नहीं था किंतु उसके हृदय में प्रभु की सच्ची चाह थी जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती कंक्रेली जमीन में बालू बिछा देती जंगल में जाकर लकड़ी काटकर कर डाल आता इन सभी कामों को, को वह इतनी तत्परता से, से छिपकर करती कि कोई ऋषि उसे देख न ले, ले कार्य वह कई वर्षों तक, तक करती रही, रही, रही अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया किंतु शरणागता शबरी का त्याग नहीं किया महर्षि का अंत निकट था उनके वियोग की कल्पना मात्र से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लीन रहना प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आये प्रभु की दृष्टि में कोई दीन हीन और अस्पर्श नहीं है वे तो भाव के भूखे है और अंतर की प्रीति पर रिझते हैं। शबरी का मन अप्रत्याशित आनंद से भर उठा और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। शबरी अब वृद्ध हो गई थी प्रभु आएंगे कि यह वाणी ही उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा लिए कुटिया साफ करती भोग के लिए फल लाकर रखती आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा ही रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी शबरी तेरे राम भाता सहित आ रहे हैं वृद्ध के शब्दों ने शबरी में नवीन चेतना का संचार कर दिया वह बिना लकुटी लिए हड़बड़ी में भागी श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गयी और उनके चरणों में लोट गई, देह, देह की सुध न रही। किसी, किसी तरह भगवान श्री राम ने उसे उठाया और अब वह आगे, आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती, दिखाती हुई अपनी कुटिया की ओर चलने लगी कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान के चरण धोकर आसन पर बिठाया फलों के दोने उनके सामने रख कर स्ने वाणी में बोली प्रभु मैं आपको अपने हाथों ऐसी फल खिलाऊंगा खाओगे ना इस भिन्नी के हाथ के फल वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अंतज मूल और गवार हूँ कहते कहते शबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रु छे श्री राम ने कहा बूढ़ी माँ मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ जाति पाति कुल धर्म सब मेरे लिए गौण हैं। मुझे भूख लग रही है जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो माँ शबरी भगवान को फल खिलाती रही और वे बार बार उनसे फल मांगकर खाते रहे महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी और पूर्ण हो गई शबरी की साधना उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया अभी आप सुन रहे थे शबरी की कथा वाचक स्वर भारती परिमल